आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन नाइन्टी रेडियो मधुबन 90.4 एम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष शो को सजाने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जी है जो दूरदर्शन में अपनी सेवाएं देते हैं तो आप सभी की तरफ से कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है मैं सुरेंद्र कुमार 1984 में यूडी के होता था उपग्रह दूरदर्शन केंद्र 1987 एटी सेवन में बनाया दूरदर्शन सबसे पहले एक ही चैनल होता था आज कैरियर ऑप्शन की बात आ रही है तो कैरियर ऑप्शन के आज के बाद बहुत टाइम है पहले ऑप्शन नहीं था एक ही चैनल होता था दूरदर्शन आज हमारे पास ऑप्शन है 200 चैनल 200 चैनल होने के बाद हमारे पास ऑप्शन कितना हो गया 200 परसेंट ज्यादा अवेयरनेस भी बढ़ गया और ऑप्शन भी बढ़ गया डिपेंड ऑन क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपकी अंतर आत्मा क्या कहती है आप किस मार्ग पर चलना चाहते हैं किस विषय को भी चुनना चाहते हो किस फील्ड में जाना चाहते हो आज हमारे पास ढेर ऑप्शन है पहले अवेयरनेस नहीं थी एजुकेशन नहीं थी गाइडलाइन नहीं थी आज पेरेंट्स को भी पता है स्टूडेंट को भी पता है और आज एजुकेशन के मामले में मैं लास्ट मंथ एक फेयर में गया था दिल्ली यूके का फेयर था तो जो स्टूडेंट थे तो वो उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे थे फैकल्टी से कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या आप बताइए हमें भाई अवेयरनेस के देखो कितना बड़ा आज योगदान है उन पेरेंट्स का उन गुरुओं का मैं तो उन गुरुओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने आज जो जो स्टूडेंट आज तैयार कर रहे हैं जिस मिट्टी को वो तैयार कर रहे हैं आज उल्टा से उल्टी गिनती स्टार्ट होगी वो गुरु से डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है क्यों अगर वो उस कैडर का स्टूडेंट है उसके अंदर उतना मादा है तो वो गुरु से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है ऐसा नहीं है उसका राइट है कि उसने किस फैकल्टी के साथ पढ़ना है किसके साथ नहीं पढ़ना आज हमारे पास ऑप्शन है हमें किस कॉलेज जाना है किस संस्था जाना है किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है वो उसकी अपनी खुद की सेल्फ पावर पैदा होगी पहले सिक्सटी फाइव परसेंट बहुत बढ़िया अरे फिफ्टी अबाव वो आ गया वाह वाह वाह आज नाइनटी प्लस रोती है बच्चे घर में कि मैंने दोबारा पेपर चेक कराना है मेरे 93 इंग्लिश में क्यों आए क्यों और हो रही है रीचेक हो रहा पेपर तो आज एजुकेशन कभी नहीं बढ़ सकता फैमिली में हर एक चीज बढ़ जाएगी कि एजुकेशन नहीं बढ़ेगी जिस भी बच्चे ने मैं हूं आपके बच्चे जो आपके बच्चे आपका कुछ ना हो बच्चों को पढ़ा दिया तो उसने हिंदुस्तान जीत लिया वो अपने आप सब कुछ पैदा कर देगा अपने आप ही सब कुछ पैदा कर देगा अवेयरनेस बहुत जरूरी है और एजुकेशन के प्रति गाइडलाइन बहुत जरूरी है और मैं कहता हूं कि मेरे पास मकान नहीं हो मैंने कर्ज से पढ़ाना मैंने घर के जेवर भेज के बच्चे को पढ़ा दिया तो बच्चा वो सख्स और संस्कार जो बच्चे के संस्कार वो मार्केट में नहीं मिलते राजा वो सारे घर से पैदा होते हैं और वह संस्कार कम मिलेंगे जब मैं अपने घर मेहनत का पैसा 16 घंटे काम करके पैसा जो मैं घर पे ले जाऊंगा वो पैसा जो घर में लगेगा वो बच्चे का संस्कार है आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन हुआ नहीं पता करो कि मेरे बच्चे का एडमिशन हुआ नहीं पता करो किसी की जरूरत नहीं है आप अपनी सेल्फ मेहनत से आगे बढ़ सकते हो और रही इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया यह वन वे ट्राफिक है वन वे। पीछे मुड़के नहीं देखना कभी एक यूडी के होता था आज 200 चैनल है हमारे पास 200 ऑप्शन है तो राजा जिस भी फील्ड में आप जाओ पूरी लगन और मेहनत के साथ जाइए और इसी शुभकामना के साथ मैं आज ब्रह्म कुमारी संस्था को भी धन्यवाद देता हूं और मैं आज इस संस्था को देख के वाह वाह वाह वंडरफुल वर्ल्ड की पहली संस्था कहूंगा मैं इसको मैंने इनका पावर प्रोजेक्ट देखा मेरी लाइफ में पहला पावर प्रोजेक्ट है प्राइवेट सेक्टर में मेरे मेरे इंडिया का पहला प्रोजेक्ट होगा वो संजय संजय जी को को धन्यवाद दूंगा और मैं पूरी संस्था को धन्यवाद दूंगा कि इस संस्था की दिन दोगुनी रात चौगनी ये संस्था बढ़े सुरेंद्र कुमार जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया जिस तरह से हम लोग करियर की बात कर रहे थे तो आज अब मल्टीमीडिया में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे चैनल्स हैं जैसे सर ने बताया कि 200 सौ चैनल से आपका जो करियर है वो 200 गुना बढ़ गया है आप इसमें सिर्फ अपनी तैयारी करके एजुकेशन जो भी आपको लेना है ले सकते हैं और इसके साथ में आपकी अपनी तैयारी के साथ जब आप इस फील्ड में आते हैं तो आप कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे चलिए आगे बढ़ते हुए मैं सुरेंद्र कुमार जी से ये जानना चाहूँगा आप अपने बारे में बताइए कि आप इस मीडिया फील्ड में कैसे आएं मैं फोर बैच में मैंने ट्रेनिंग लिया इलेक्ट्रिकल से दिल्ली से और मेरी दिल्ली इच्छा थी कि मैं किसी भी एक ऐसी संस्था में जाऊं जिससे अवेयरनेस पढ़े किसी भी संस्था में तो 84 अक्टूबर में जुलाई में, में मेरा रिजल्ट आया और 21 या बाईस अक्टूबर को मैंने डेली बेसिस पे ज्वाइन किया यू के और 88 में मैं रेगुलर रहा और एटीन नो में मैं चला गया पुणे कॉमनवेल्थ की ट्रेनिंग के लिए उसके बाद मैं वापस आया तो मेरे को श्री फोर्ट कॉमन की स्टैंड बाई रखा था स्टैंड बाई यूज़ के लिए स्पोर्ट्स के लिए इंटरटेनमेंट के लिए पाँच साल में मैं रहा वहां पे रहा और मैं पिछले दस साल से अपनी एसोसिएशन का नॉमिनेटेड कैशियर हूँ कैशियर और आज की डेट में मैं टीवी टावर प्रीतमपुरा में कार्यरत हूँ और बड़ी बेटी मेरी राष्ट्रपति भवन में है पिछले छः महीने से बेटा मेरा सिविल इंजीनियर बीटेक सिविल किया है छोटी बेटी हम ट्यूशन सेंटर चलाती है घर पे वो एमए कर रही है इंग्लिश से ये मेरी करियर की छोटी सी शुरुआत थी और इसी शुरुआत को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और मैं मालिक का भी शुक्र गुजार हूं कि मुझे ऐसे लोगों से मिलाया ऐसे गुरुओं से मिलाया जो मैं आज तक उन लोगों से सीखता आ रहा हूं और जब तक मेरी सांस है मैं ये चाहता हूं मैं सीखता रहू क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती आज मेरी संस्था में भी आया था मैंने कई चीज सीखी है यहां पर बस मेरे अंदर एक ही कमी है कि मैंने जो बोलना मैं स्टेट फारवर्ड बोल देता हूँ आज भी मुझे जो चीज़ कमी अभी ली गई लगी मुझे इस संस्था में आगे वो मैंने डायरेक्टली बोल दी हो सकता है उनको मैंने बुरा भी लगा उन लोगों को बट मैंने उनसे फिर भी माफ़ी मांगी अगर मैंने कोई गलत वर्ड बोला है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ कहता नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं मुझे जो, जो चीज़ गलत लगी वो मैंने बोला ये मेरे में कमी है सुरेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात है आप बता रहे हैं आपने अपने बारे में बताया और जो आपकी जो स्ट्रेट फॉरवर है जो भी चीज़ें आपको दिखाई देता आप तुरंत बोल देते हैं छुपा के नहीं रखता है ये भी एक अच्छी बात है कमी नहीं कह सकते इसको अच्छी बात ही कह सकते हैं क्योंकि सामने वाला तुरंत सुधर सकता है इससे नहीं सोच में पड़ जाएगा कि कब इसके कब मुझे मालूम पड़े और कब मैं सुधरूँ तो ये एक पॉजिटिव साइन है एक्चुअली में वैसे भी हमारे आध्यात्मिक फील्ड में कहते हैं कि जो दुश्मन हो वही आपका सच्चा मित्र भी होता है क्योंकि वो बिना देखे ही आपकी कमियों को पहले बता देता है और फिर आपकी चर्चा शुरू हो जाती है तो फिर आप उन चर्चे को समझने के बाद आप अपने जीवन में तुरंत परिवर्तन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा एक विधि है कि आपने दुश्मन को भी दोस्त समझो उसकी जो भी शब्द है उसको समझने की कोशिश करो वो आपकी कमियां बहुत जल्दी आपको बता देता है तो चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छी बातें हो रही सुरेंद्र जी से और मुझे लगता है कि आप सभी समझ रहे होंगे कि करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ सकते हैं और जो चैनल्स की बात कही वहां पर अपना जो है करियर अच्छा आप फ्रेम कर सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपके जीवन में है और आगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुपन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पलतू अभा में नारियल फोड़ूंगा नाग देवता बचा लेना रोज एक लीटर दूध भिजवाऊंगा भगवान भगवान मैं सौ रूपया परमन चढ़ाऊंगा भगवान भगवान मालती और संगीता को अपनी बहन की नजर ऐसी देखूंगा बस संभाल लेना सारी उम्र हम मरमर के जी ek pal toh ab hame jeene do jeene do saari umr hum mar mar ke jeeliye ek pal toh ab hame jeene do jeene do na na na na na na na na na na na give me some sunshine give me some rain कंधो को किताबों के बोझ ने झुकायो रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया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 हमें चीने दो तो...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 The rain give me another chance to wanna grow up once again नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हम लोग बात कर रहे हैं सुरेंद्र कुमार जी से दूरदर्शन से हमारे बीच में आए हुए हैं और माउंट आबू में मीडिया का एक बहुत ही सुंदर कॉन्फ्रेंस है जिसको अटेंड करने के लिए वो पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि मीडिया कॉन्फ्रेंस में आप आ, क्या चीजें अपने दिल से लेकर आया और क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं वो बताइए देखो दिल से तुम्हें कुछ नहीं लेके आया मैं अकेला आया हूँ यहाँ पे संजय गहरा जी मेरे फ्रेंड हैं जो मुझे लेके आए हैं फर्स्ट टाइम मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और संस्था का भी शुक्रगुजार हूँ कि कि मैं कोई इतना बड़ा अधिकारी भी नहीं हूँ मैं एक सिर्फ वर्कर की तरह काम करता हूँ और एक वर्कर को इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में बुलाना मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है इतनी बड़ी इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें मेरे को बुलाना बहुत मेरे लिए आश्चर्य है कि और मैं अपने आप को यहां पर आके भी गुणवंता तो महसूस कर रहा हूं और मैं अपने मम्मी पापा का भी धन्यवाद दूंगा उन्होंने हमें वो संस्कार दिए जो आज हम उन्हीं के पद पे चलके जो चीज हमें सिखाई आज हम डायरेक्ट बोलते हैं डायरेक्ट अगले को बुरा लगे तो माफी मांग लेंगे और रही संस्था के बाद कल मैं कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा तो मैं देखता हूं वहां पे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा मैं और मैंने पहले भी कहा है आपको कि मैं सीखना चाहता हूं सीखने के लिए कोई बाध्य सीमा नहीं है जब मिले तभी सीखो भाई जब जागो तभी सवेरा तो दोस्तों आज के इस युग में तीन साल का बच्चा आज कंप्यूटर ऑपरेट कर लेता है जो एक सपना नहीं है हकीकत है आज उस दौड़ में बच्चों खुद देखो कि आप कहां पे हो आप खुद इस चीज को अनुभव कर आप कहां पे हो आज 1000 स्टूडेंट में जब फैकल्टी से बच्चा ये पूछे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वाह वाह तो आप भी उस दौड़ में शामिल होइए और निश्चित सफलता मिलेगी उसके यहां देर है देर नहीं है निश्चित सफलता मिलेगी एक बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम अगर, अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें वैरायटी कौन कौन से किस किस फील्ड में हम जा सकते हैं कौन कौन से पोस्ट पोजीशंस है उसके बारे में बताए मीडिया फील्ड में पहले तो आप राइटर बनना चाहते हैं डायरेक्टर बनना चाहते हैं स्क्रीन पर है, एडिटिंग है स्पोर्ट्स बहुत क्या करना चाहते हैं बेसिक आपकी रुचि किसमें है जिसमें रुचि है उसी में जाओ जिसमें भी रुचि है आपको लगता है कि मैंने एंकर बना तो एंकर बनू आपको लगता है मैंने सिंगिंग करनी सिंग आपको लगता है मैंने म्यूजियन बनना म्यूजियन बनो आपको लगता है मैं राइटर बनू राइटर बनू हजारों ऑप्शन है और ऑप्शन के लिए फिर एक वर्ड बोलूंगा समय की कमी है अगर ये समय गवा दिया तो ऑप्शन भी कम हो जाएंगे राजा तो समय का सदुपयोग करते हुए जो आपका जो आप लोग चाहते हैं जो आपका इंटरेस्ट है आप सिविल इंजीनियर बना सिविल इंजीनियर बनिए अब इलेक्ट्रिक इंजियन में इलेक्ट्रिक में जाइए अब कम्युनिकेशन में जाना है कॉम्युनिकेशन में जाइए जो आपको अच्छा लगे उसमें जाइए बट रुचि के साथ और कभी भी किसी की अवेलना मत करो लाइफ के अंदर कभी भी हमारा राइट नहीं किसी की अवेलना करे और दुश्मन कौन है जो आपकी अवेलना कर रहा है वही आपको सत्य के मार्ग में ले जा रहा है अगर वो आपका वेलना नहीं करते तो आपको टेंपरेचर नहीं बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप दौड़ोगे तो वही आपकी सफलता की कुंजी है नमस्कार आप सुन्दर रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर करियर ऑप्शन और बहुत ही अच्छी बातें जो हैं सुरेंद्र कुमार जी से हो रही हैं और वो बिल्कुल खुले दिल से आपको जो है बातें बता रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप सभी को भी कि किस तरह से हम अपने करियर को फ्रेम कर सकते हैं और इसमें बहुत ही क्लियर कट उन्होंने बताया जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते जाइए और मल्टी में अगर जाना चाहते हो तो उसमें भी वेराइटी ऑफ ऑप्शन है कि आपका रुचि के अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं तो अभी धीरे धीरे मैं सुरेंद्र कुमार जी से यह जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि किन विषयों पर है और आप खाली टाइम में क्या करते हैं मैं ऑफिस के बाद अवेयरनेस आउटडोर होर्डिंग अनदर जो भी किसी की हेल्प करना अपना राइट समझता हूं चाहे मेरे मदर फादर हो और मेडिकल में तो मेरा खास तौर पे इंटरेस्ट है अगर रात को दो बजे भी किसी की परेशानी तो मैं उसके लिए तैयार रहता हूं मैं अपने घर के दस काम छोड़ दू उसके लिए जाऊंगा जितनी मेरी कैपेबल लाइ, है यही सिद्धांत है जब तक आपका सिद्धांत नहीं है आप कब भी सक्सेस नहीं हो सकते कोई ना कोई आपको सिद्धांत अपना, अपनाना पड़ेगा और आज इस तेज दौड़ते हुए समय को पकड़ना बहुत भारी काम है राजा बहुत ही भारी काम है बच्चों पैसा सब दे देंगे ऑप्शन नहीं देंगे आपको आज की रेट में पैसे की कमी नहीं है पैसा रोड पे उड़ता है और एक अनपढ़ आदमी पैसे को पकड़ लेता है राजा कैसे एक आदमी ठेला लगाता है कार रुकती है उसे सामान परचेज करता चला जाता है इसका मतलब क्या है वो अनपढ़ आदमी हमारे से तेज है क्यों रोड पर पैसा उठ रहा था पकड़ लिया ना हमारे रिपोर्टर ने एक बार पूछा दिल्ली में एक हॉस्पिटल है एक्स बालाजी मेडिकल इंस्टीट्यूट उनके ओनर से पूछा अमित दुआ रिपोर्टर है तो मैंने बोला दुआ जी उनसे पूछो कि आप डॉक्टर तरीन को कैसे अपॉइंट किया तो अग्रवाल जी ने कहा पैसे से दिमाग खरीदा है सुरेंदर पैसे से दिमाग खरीदा है और पैसा कहाँ से आया पैसा रोड पर उठ रहा था मैंने पैसे को पकड़ा है और आज वो 33000 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं एक्सन इंस्टीट्यूट एक्सन बालाजी इंस्टीट्यूट के साथ एक्सन नर्सिंग होम माइक्रोटेक बिल्डर आ गया उनका बेटा माइक्रोटेक इन्वेटर एक्सन शूज एक एक्सन शूज से उन्हें स्टार्ट किया था अपना कैरियर एक्सन शूज से स्टार्ट किया था तो उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में आए तो लोग क्या कहते थे के जूते बनाने वाले क्या हॉस्पिटल चलाएंगे तो लाला जी ने उनके एंटी ये सिद्ध कर दिया कि जज्बा हो तो हारा हुआ मैच भी जीत सकते हैं अगर कैप्टन को पता है कि मेरे पास 100 सैनिक है हैं और आगे एक हजार सैनिक हैं और समुद्र पार करके कैप्टन टीम को ले गया और देखा एक हजार सैनिक हैं तो कैप्टन ने जिस नाव में वो लोग गए थे सारी नाव फूंक दी नाव क्यों फूकी राजा नाव इसलिए फूकी कि उन सौ सैनिकों में जज्बा भर दिया अगर जीत के जाओगे तो इनकी नावार इनकी नाव पे सवार होकर वापस आओगे नहीं तो हार निश्चित है उस हार को उस कैप्टन ने जीत में बदल दिया तो ये सब चीजें आप सब लोग पढ़े लिखे बच्चे हो और हमारे से भी ज्यादा एडवांस समय में पैदा हुए हो हु। अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम पढ़ाई की एजुकेशन की न कोई गाइडलाइन देने वाला था और आज आपके पास एक एफएम साथी है जिसके साथ आप जुड़े हुए हो रुचि से सुनते हो तो ये रुचि बरकरार रहे और मेरी तो सब लोगों की यही शुभकामनाएं है कि आप अपने मिशन में सफल हो और सफल रहो जो निश्चित है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र कुमार जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए विद्यार्थी मित्रों अपना करियर बनाने के लिए आपके अंदर जज्बा हो आपकी क्वालिटी आप खुद ही पहचान लीजिए आपकी रुचि क्या है वो देख लीजिए और उस अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं और किसी भी तरह का आपको गाइडलाइन चाहिए आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर हमारे से संपर्क कर सकते हैं हमारा नंबर है चौरानबे इस नंबर पर आप अपना नाम और आप किस विषय पर जानना चाहते हैं वो विषय लिख भेज देंगे तो आपको अगले एपिसोड में उस विषय पर बातें मिलेगी